श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड तीसरा अध्याय प्रद्युम्न के नेतृत्व में दिग्विजय के लिए प्रस्थित हुई यादवों की गजसेना अश्वसेना तथा योद्धाओं का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनके आज्ञा ले प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हो उस स्थली पुरी से बाहर निकले फिर उनके पीछे समस्त उद्धव आदि यादव भोजवंशी विष्णुवंशी अंधकवंशी मधुवंशी सूर्यवंशी और दशार्फ वंश में उत्पन्न वीर चले फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चल दिए सांब आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए वे सभी यादव वीर किरीट कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगड़ी सेना थी वे सब द्वारिकापुरी से बाहर निकले उनके रथ मोर हंस गरुड़ मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से शोभित थे सूर्यमंडल के समान तेजों में थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे उन रथों के कलश और शिकर सोने के बने थे मोतियों की वंदनवारे उनकी शोभा बढ़ा रही थी वे सभी रथ वायु वेग करते थे उनमें दिव्य चवड़ डुलाए जा रहे थे वे वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे जिनके गंडस्थल में मध झर रहे थे उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी वे सुनहरे कवच से सुशोभित थे उनके पेट पर लाल रंग की झूल पड़ी थी और उनके उभय पार्श्व में लटकाए गए घंटे बज रहे थे नरेश्वर उस राजना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे वे भद्र जाति गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे कोई भद्र जातीय थे जिनके चर्चा की गई है दूसरी भद्र मृग जाति के थे कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीरी थे कितने ही मलयाचल में उत्पन्न थे बहुत से हिमालय में पैदा पैदा हुए थे कुछ मुरंड देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत के जंगलों में पैदा हुए थे कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे जिनके चार दांत थे और उनकी गर्दनों में जंजीर अर्थात गर्दनी या गिराव सुशोभित थी उनके उर्धाव में तीन तीन सूडे थी और वे भूतल पर तथा आकाश में भी चल सकते थे करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे उन पर करोड़ों धुन्दुभिया रखी गई थी उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग के झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगर मच्छों के समान शोभा पाते थे वे अपनी चूणों से लता झाड़ियों को उखाड़कर सूर्यमंडल की ओर फेंकते पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मध की वर्षा से पर्वतों को आर्द्र किए देते थे वे अपने कुंभ स्थलों की टक्कर से दुर्ग शैल और शिलाखंडों को भी गिराने तथा सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे राजन गल सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली उन घोड़ों में कुछ मत्स्य के कुछ कलिंद पर्वत के कुछ उसी नरदेश के कुछ कौशल विदर्भ और कुजांगाल देश के थे कोई काम्बोजी काबुली कोई सिंजय देशीय कोई केकय और कोई कुंती देशों के में पैदा के पैदा हुए थे कोई दरद केरल अंग बंग और विकट जनपदों में पैदा हुए थे कितने ही कोंकण कोटक कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए घोड़े थे कोई सौवीर देश के और कोई सिंधी थे कितने ही पंचाल अर्थात पंजाब और आगों में उत्पन्न हुए थे कितने ही कच्छी घोड़े थे कुछ अनर्थ गंधार और मालव देश के अश्व थे कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए कुछ तेलंग देश में पैदा हुए और कुछ दरियाई घोड़े थे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे वे भी सब के सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े कुछ श्वेदीप थे आए थे कुछ जो वैकुंठ अजित पद तथा रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए अश्व थे वे भी उस सेना के साथ निकल गए वे सोने के हारों से शोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे उनके शिखा में बड़ी पहनाई गई थी जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरणें उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थी और उनके साज सामान भी बहुत सुंदर थे चामर कलंगी से अलंकृत हुए उन घोड़ों की पूँछ मुख और पैरों से प्रभासी चटक रही थी यादों के विश्वशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े नृष्ट गोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श ही नहीं करते थे उड़ते से चलते थे मिथिलेश्वर उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे पारे पर मकड़ी के जालों पर और पानी के कोहरों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे वे चंचल अश्व पर्वतों की घाटियों नदियों दुर्गम स्थानों गड्ढों और ऊंचे ऊँचे जा रहे थे मैथिलेंद्र वे इधर उधर अर्थात सारस हंस और खंजरी की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे कई अश्व पाख वाले थे उनके शरीर दिव्य थे कान श्याम वर्ण के थे आकृति मनोहर थी कुछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान श्वेत थी वे भी श्री कृष्ण की अश्वशाला से निकले थे कुछ घोड़े उच्चई सभा के कुल में उत्पन्न हुए थे कुछ सूर्यदेव के घोड़ों से पैदा हुए थे कितने ही अश्व अश्विनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या चलने की कला से संपन्न थे कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चाल की शिक्षा दी थी किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे कितनों के रंग अश्विनी पुष्प अर्थात कनेर के समान पीले थे बहुत से अश्व सुनहरी तथा हरी कांति से उद्भासित थे कितने ही अश्व पद्मराग मणि सी कांति वाले थे वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे राजन उनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुछ स्थलीपुरी से बाहर निकले सेना के धर्मधर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी उन सब ने शक्ति त्रिशूल तलवार गधा कवच और पास धारण कर रखे थे नरेश्वर वे शस्त्रधारियों की शस्त्रधाराओं की वर्षा करते हुए प्रणय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रौदते और कुचलते दिखाई देते थे राजन इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद भवलाश संवाद में यादव सेना का प्रणा नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ